शिव प्राण रुद्र संहिता इसके बाद भगवान शिव को भांति भाति के उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। नैवेद्य के पश्चात प्रेम पूर्वक आत्मन कराए तदनंतर सांगो पांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर पांच बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है पैरों में चार बार नाभिमंडल के सामने दो बार मुख के समक्ष एक बार तथा तो संपूर्ण अंगों में सात बार आरती दिखाए तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेमपूर्वक पूर्वक भगवान विश्वज की स्तुति करें, तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें, परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्तिपूर्वक पुष्पांजलि दे अज्ञा दिवाज्ञा यदादिक कृतम तदस्तु सफल कृपया तब शंकर ताकस्वत प्राण तचित्हम विज्ञाय मृण यतिय गौरीशूता भूमौ स्खलपा भूमिरेवावलबनमि जातापराधा शरण प्रभु शंकर मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो मृढ़ मैं आपका हूँ मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता रहे ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभो धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है उसी प्रकार जिन्हों आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरण लाता है इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें, फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए स्वस्थानं ग्छ देवे स परिवार युतः प्रभो पूजा काले देवेश्वर प्रभु अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें नाथ जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहां सादर पदार्पण करें इस प्रकार भक्त व सर शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाए तथा तो मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों इस तरह मैंने शिव पूजा की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष देने वाली है अब और क्या सुनना चाहते हो